शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी की पुण्य स्मृति काशी में जितने दिनों तक शिष्य थी मैं रोज ही उनका दर्शन करने जाता था अद्वैत आश्रम से पूजा पुष्प मैं ही मां के लिए ले जाता था बाजार से सामान ला देते देने और मां की देख रेख करने का भार मेरे ऊपर था मां एक दिन के अंतर पर गाड़ी से गंगा स्नान को जाती थी और गंगा के किनारे सूल टंकेश्वर के मंदिर में जाकर पूजा करती और बोलती थी कि यही मेरे विश्वनाथ हैं विश्वनाथ जी के मंदिर में बहुत भीड़ होने के कारण वे प्रायः नहीं जाती थी बीच बीच में विशेष दिनों में जाती थी महिला भक्त लोग माँ के साथ रहती थी राजा महाराज शिवाश्रम के कार्यालय के कोने के कमरे में रहते थे और महापुरुष जी का निवास अद्वैत आश्रम में था वहाँ के बहुत ध्यान वहाँ भी बहुत ध्यान करते थे गंभीर ध्यान में डूबे रहते थे हरि महाराज सेवाश्रम के कार्यालय के बगल वाली छोटी कोठरी में रहते थे उस समय काशी के अद्वैत आश्रम में आध्यात्मिक वातावरण पूर्ण था भजन कीर्तन भी होते थे महापुरुष महाराज और राजा महाराज उसमें सम्मिलित होते थे बहुत आनंद होता था श्री श्री माँ जिस पालकी द्वारा सेवाश्रम देखने गई थी उस दिन मैं और केदार बाबा माँ की पालकी के साथ थे माँ सब कुछ देख सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली सर्वत्र ठाकुर ही विराज रहे हैं उस समय से सेवाश्रम बहुत ही छोटा था उसे देखकर ही माँ बहुत आनंदित हुई थी एक भक्त ने माँ के हाथ से सेवाश्रम के लिए दस रुपये का नोट दिया था माँ ने स्वयं हाथ में लेकर वह नोट एक सेवक को दिया था वह नोट अभी तक सेवाश्रम के कार्यालय में रखा है माँ ने एक दिन राजा महाराज महापुरुष महाराज हरि महाराज आदि को खिलाया मां जिस मकान में थी उसी के नीचे की मंजिल के बरामदे में लोग प्रसाद पाने बैठे थे माँ ने वहाँ खड़े रहकर सबको खिलाया और भोजन के बाद सबको एक एक वस्त्र दिया हाथ मुग्धो आकर वे सब उन वस्त्रों को सिर में लपेट कर हुए आनंद करने लगे उन लोगों के भोजन के पहले माँ ने खाने से इनकार किया और कहा पहले लड़कों का भोजन हो जाए उसके बाद मैं दूँगी जब तक लड़के प्रसाद पा रहे थे तब तक माँ खड़ी रह कर सबको तृप्ति के साथ खिला रही थी माँ ने अद्वित आश्रम में बैठकर एक दिन भी भोजन नहीं किया था परंतु फल मिठाई दो तो एक बार ली थी इसके बाद भी महापुरुष जी अथवा अन्य स्थान में जाते आते समय काशी के अद्वैत आश्रम में आए थे इस आश्रम के ऊपर उनका बहुत प्रेम था उस समय भी सेवाश्रम किराए के मकान में था अद्वैत आश्रम के पश्चिम और एक बहुत बड़ा बाग था जिसमें नींबू अमरूद आदि के पेड़ थे उस बाग में बेल के भी बड़े बड़े वृक्ष थे जिनमें बहुत बड़े बड़े बेल लगते थे उतने बड़े बेल काशी में उन दिनों नहीं दिखाई पड़ते थे वहाँ पुरुष महराज चार आने में एक बेल खरीदते थे और उन बेलों को श्री श्री ठाकुर के भोग में देकर कहते थे ठाकुर यह बाग दिला दिगा दिला है यह बाग दिला दो कुछ दिनों बाद वह बाग सिवाश्रम को मिल गया उन्हें की प्रार्थना से सब हुआ इस बेल का एक पौधा विज्ञान महाराज इलाहाबाद ले गए थे स्वामी कल्याणानंद ने भी हरिद्वार कनखल में ले जाकर उसका पौधा रोपा था उस समय एक बार अद्वैत आश्रम के श्री ठाकुर मंदिर में चोरी हुई रात को चोर घुसकर मंदिर में एक छोटा संदूक उठा ले गया उसमें श्री ठाकुर के रुमाल कपड़े आदि थे और वेदी के ऊपर जर्मन सिल्वर की एक जुबिया में श्री श्री ठाकुर की अस्थि थी उसे भी चोर ले गया उस अस्थि को रोज पूजा होती थी दूसरे दिन खोज करने पर पता लगा कि बगल के नींबू बाग में वह छोटा संदूक टूटा पड़ा है और जर्मन सिल्वर की वह भी खुली पड़ी है डिबिया के भीतर जो अस्थि थी वह नहीं मिली इसे महापुरुष महराज ने कहा था श्री श्री ठाकुर की अस्थि जब यहाँ पड़ी है तो यह स्थान ठाकुर का होगा ही उस समय भी सेवाश्रम रामापुरा के एक किराए के मकान में था उसके उपरांत सेवाश्रम में उस जमीन को खरीद लिया और वहाँ सेवाश्रम हुआ महापुरुष महाराज की बात क्या कभी मिथ्या हो सकती है अंत में वही स्थान श्री ठाकुर का हुआ उन दिनों महापुरुष महाराज श्री ठाकुर पूजा करते थे इधर चंद्र महाराज के भी मन में श्री ठाकुर पूजा करने की बहुत इच्छा हो रही थी किंतु मुंह खोलकर वे किसी से कुछ कह नहीं सके एक, -एक महापुरुष जी का शरीर अस्वस्थ हो गया वे जान गए कि क्यों उनका शरीर बिगड़ा शरीर के उस प्रकार विकृत होने के भीतर ही वे श्री ठाकुर का इशारा पा गए इस कारण उन्होंने चंद्र महाराज से पूछा चंद्र क्या तुम्हें तो पूजा करने की इच्छा हो रही है चंद्र महाराज ने सिर झुकाए कहा जी हाँ इस पर महापुरुष जी हंसते हुए बोले तुम तो मुझसे कह सकते थे मुझे अस्वस्थ क्यों कर डाला उन्होंने चंद्र महाराज को पूजा करने की आज्ञा दी भक्त की इच्छा भगवान किन अचिंतनी उपायों से पूर्ण करते हैं